अच्छा देखे थे केवल अगर साधन अव्यापक उपाधि इतना ही अगर कहेंगे साधन अच्छा भी जी आज तो जो पाठ है वो तो आपके लिए टफ है फिर भी बैठ सकते है तो, साधना अव्यापक उपाधि इतना अगर कहेंगे तो शब्द अनित्यह कृतकत्वाद ये शब्द हेतु है तो सद हेतु में उपाधि आना चाहिए नहीं चाहिए नहीं, नहीं चाहिए किंतु उपाधि कौन बन जाता है शब्दों कृतकत्वाद इत उपाधि हो जाता है सामान्य वत्व सती अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्रहणार ये उपाधि बन जाता है अच्छा ये कहा दिखा दिए को में को मैं दिखा दिए वहा साधन अव्यापक दिखाना है को मैं दिखा दिए साधन है किंतु उपाधि नहीं है तो को में साधन हो गया वो अनुमान में साधन कौन है कृतकत्व को में कृतकत्व रहेगा और अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्य को में रहेगा नहीं रहेगा तो नहीं रहने से ये उपाधि बन गया साधन अव्यापक हो गया तो किंतु अगर हम साध्य व्यापक कह देंगे साध्य क्या है अनित्यत्व तो अनित्यत्व दियुक में रहेगा तो अनित्यत्व तो रहा किंतु अस्मदादी बाह्य इंद्रिय ग्रहण योग्यत्म अर्म रहेगा नहीं रहेगा साध्य का व्यापक नहीं हुआ तो साध्य व्यापक कहने से ये उपाधि नहीं होगा अगर हम खाली साध्य व्यापक इतना कह देंगे तो कहते हैं ताबती उक्ते अर्थात साध्य व्यापकत्व तो हम इतने ही अगर उपाधि का लक्षण कह देंगे तो सामान्य आदि न अनितत्व साधने सामान्य तत्व को हेतु बना करके अनितत्व को साध्य बनाएंगे तो कृतकत्व उपाधि हो जाएगा तो कैसे कृतकत्व उपाधि हो जाएगा अभी लक्षण है साध्य व्यापकम उपाधि जो साध्य का व्यापक हो जाएगा उपाधि होगा तो साध्य व्यापक कहने से साध्य हो गया अनित्यत्वम और कृतकत्व को उपाधि बन, बन जाएगा ये अनित्यत्व तत्र कृतकत्व मिल जाएगा मिलने से कृतकत्व यहाँ उपाधि बन जाएगा तो ये सदहेतु था सामान्य वत्वशत अस्मद आदि बाह्य इंद्रिय ग्रहणारे सदहेतु है किन्तु तो उसमें भी कृतकत्व उपाधि आ जाएगा इसको अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो हम तो आगे पाठ बोल देंगे फिर तो अर्थात ये सब समझ करके बार बार सुन करके इसको याद रखना भी है आगे अभी साध्य व्यापक का लक्षण क्या है अत्यंत तो अभाव अप्रतियोगी अगर हम वहाँ अत्यंत तो पद नहीं देंगे तो लक्षण कितना होगा तो तो अत्यंत तो नहीं देंगे इतना अभाव होगी साध्य समानाधिकरण अभाव अप्रतियोगित्व इतना आएगा अच्छा अभी ये अभी ग्रंथ हो गया अभी ग्रंथ समानाधिकरण ये मोबाइल है तो ग्रंथ समानधिकरण अत्यंत अभाव का ये प्रतियोगी है और अप्रतियोगी है क्योंकि विद्यमान है तो ग्रंथ तो समान अधिकरण अत्यंत अभाव ये अप्रतियोगी बना न प्रतियोगी बना अप्रतियोगी क्यों क्यूँ अप्रतियोगी बन गया क्योंकि यहाँ विद्यमान है जो विद्यमान रहेगा वो प्रतियोगी हो जाएगा नहीं होगा तो अभी कहते हैं आप अभी हटा दिए अत्यंत पद को हटा दिए अत्यंत पद हटा दिए तो अभाव कह दिए अभाव से हम अन्य अभाव ले सकते हैं अभी आपका लक्षण क्या हो जाएगा अभाव से कौन सा अभाव ले रहे हैं तो क्या लक्षण हो जाएगा अन्य अभाव अप्रतियोगी अभी साध्य समानाधिकरण अनुन्या भाव का अप्रतियोगी होना चाहिए अनुन भाव का अप्रतियोगी होगा <coughs> अच्छा अभी ये जहा रहेगा मान लीजिए ग्रंथ का अधिकरण भी उत्पीठिका हुआ ये उत्पीठिका में किसी का अनुनिया भाव नहीं रहेगा घट में किसका का भाव नहीं रहेगा स्वयं का बाकी सबका अन्य भाव रहेगा तो इसी प्रकार की अभी हम कहेंगे साध्य समानधिकरण अन्य का अप्रतियोगी जो होगा वो उपाधि बनेगा साध्य समानाधिकरण अन्य भाव अर्थात साध्य जहाँ है वो अन्य उसका नहीं मिलना चाहिए जैसे अभी ग्रंथ अधिकरण हो गया उत्पीठी का यहां वो अगर अन्य पदार्थ अगर विद्यमान हो जाएगा अथवा विद्यमान हो जाएगा जैसे ये मोबाइल यहाँ विद्यमान है तो हम कहते हैं अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी हुआ अभी इसका अधिकरण उत्पीटिका हुआ ग्रंथ का अधिकरण अभी यहाँ मोबाइल विद्यमान है मोबाइल का अनुन्या भाव उत्पीठिका में रहेगा रहेगा विद्यमान होने पर भी देखिए अन्य भाव रहेगा अभी उत्पीठिका में किसी का अनुनिया भाव नहीं रहेगा स्वयं का बाकी सबका रहेगा चाहे विद्यमान हो चाहे विद्यमान नहीं हो सभी का अनुनिया भाव आ जाएगा केवल उसको छोड़ करके अभी लक्षण आप कर रहे हैं कि साध्य समानाधिकरण अनुन्या भाव का अप्रतियोगी और साध्य का अधिकरण मान लीजिए आप दृष्टांत दे रहे पर्वत धूमवान बनिमत्वाद अभी साध्य क्या बनाए है धूम अधिकरण कौन है पर्वत अभी साध्य समान अधिकरण साध्य का अधिकरण हो गया पर्वत अभी पर्वत में किसी का अनुन्या भाव नहीं रहेगा पर्वत में अनुन्या भाव पर्वत में पर्वत का अनुनिया भाव नहीं रहेगा बाकी सभी का अनुन भाव रहेगा बाकी सभी का अगर अन्य भाव पर्वत में रहेगा तो बाकी सब अन्य भाव का प्रतियोगी होंगे ना अप्रतियोगी हो जाएंगे सबका अन्य भाव पर्वत में रहा तो सब प्रतियोगी बनेंगे अप्रतियोगी बनेंगे अन्य भाव का प्रतियोगी हो गए क्यूँकी अन्य भाव बाकी सबका अन्य भाव पर्वत में रहेगा बाकी सबका अर्थात पर्वत को छोड़कर के पर्वत का अनुन्या भाव पर्वत में नहीं रहेगा बाकी सबका अन्य भाव पर्वत में रहेगा रहेगा तो बाकी सब अन्य भाव का प्रतियोगी बन जाएंगे, तो साध्य समानाधिकरण अन्य भाव का प्रतियोगी बन गए, कौन बन गए अन्य सब सभी प्रतियोगी बन गए अभी अप्रतियोगी कौन बनेगा केवल पर्वत पर्वतों को छोड़ करके बाकी सब साध्य समानाधिकरण अन्यभाव प्रतियोगी बन गए आपका लक्षण अभी क्या है ऐसा कौन मिलेगा कहते पर्वत ही केवल मिलेगा पर्वतो तो उपाधि नहीं है क्योंकि वो अधिकरण बन रहा है इसलिए आपको कोई उपाधि बनेंगे नहीं।, नहीं बनेंगे तो लक्षण में क्या दोष आ गया असंभव दोष आया इसको कह रहे हैं उपाधि भेदम आदा असंभव वारणा व्यापकत्व शरीर अत्यंत पदम उपातम उपाधि भेदम आदा अभी साध्य का जो अधिकरण उसी में सभी का अनुन आएगा सभी का अन्य आ जाएगा उपाधि का भी अन्य आएगा सभी का अन्य अगर आएगा तो उपाधि का भी अन्य आएगा तो अभी उपाधि का अनुन्या आने से उपाधि प्रतियोगी बन गया ना अप्रतियोगी बन गया तो अप्रतियोगी ये लक्षण नहीं गया तो उपाधि का भी तो अन्य भाव आ जाएगा उपाधि भेदम तो अनुन्या भावम आदाय उपाधि अनुन्या भावम आदाय तो क्या हो गया उपाधि उपाधि उपाधे है अनुन्या भाव प्रतियोगिवात उपाधि का आने से उपाधि का भेद वहां विद्यमान हो जाने से उपाधि अनुनिया भाव का प्रतियोगी बन गया बनने से हमारा लक्षण होना चाहिए था कि अनुन्य भाव का अप्रतियोगी किन्तु अभी उपाधि में अनुन्या भाव का प्रतियोगी तो आ गया आने से लक्षण असंभव हो गया उपाधि भेदम आदाय उपाधि आदा उपाध्या प्रतिगित्व उपाधि में अन्या भाव का प्रतियोगित्व आ गया तो उपाध्याव प्रतिगित्वात अप्रतिवक्षण से असंभवात ये पूरा वाक्य का वहाँ अर्थ है उपाधि उपाधेर उपाधेरअनयाभाव प्रतिगित्वात उपाधि अनुनिया भाव का प्रतियोगी हो जाने से अप्रतियोगित्व लक्षण असंभव जो लक्षण होना चाहिए अप्रतियोगी अप्रतियोगित्व रूप लक्षण असंभव ये लक्षण नहीं बनेगा वहा लक्षण में क्या होना चाहिए अभाव का प्रतियोगी अथवा अप्रतियोगी अप्रतियोगी होना चाहिए अगर हम अत्यंत पद को हटा देंगे क्या पद ले सकते हैं अन्य पद ले लेंगे तो अभी अन्य भाव का अप्रतियोगी होना चाहिए किंतु सभी का अन्य भाव मिलने से सभी अन्य अभाव का प्रतियोगी बन गए तो अप्रतियोगी कोई बनेंगे नहीं तो उपाधि भी अप्रतियोगी बनेगा नहीं नहीं बनने से लक्षण असंभव हो गया इसलिए व्यापकत्व शरीर अभी अत्यंत पदम उपातम व्यापकत्व शरीर में भी अत्यंत पद कहना पड़ेगा तो इसलिए साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगितम ऐसे कहना पड़ेगा अच्छा अभी साधन अव्यापक का लक्षण क्या है साधन बन निष्ठ का अर्थ साधन समान अधिकरण साधन समान अधिकरण अत्यंता भाव का प्रतियोगी बनना चाहिए साधन समानधिकरण अत्यंत भाव का प्रतियोगी अर्थात तो साधन का अधिकरण में उसको रहना है नहीं रहना है साधन समान अधिकरण अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं रहना है क्योंकि रह जाएगा तो प्रतियोगी नहीं बनेगा साधन समानाधिकरण अत्यंत अभाव का प्रतियोगी अर्थात साधन समानाधिकरण में वो नहीं रहना चाहिए अत्यंत हवा तो मिलेगा तो भी वो प्रतियोगी बनेगा अर्थात तो जहाँ साधन है वहाँ उपाधि को नहीं रहना चाहिए तो जहाँ साधन है वहाँ जो नहीं रहेगा वो उपाधि हो सकता है लक्षण हो जाएगा साधन समान अधिकरण अत्यंत अभाव का प्रतियोगी ऐसा हम कहेंगे अभी आप अत्यंत पद नहीं देंगे नहीं देने से वहां अन्य पद ले लीजिए क्या लक्षण हो जाएगा प्रतियोगी जहाँ ये ग्रंथ है वहां ग्रंथ का अनुन्य अभाव है ये जो उत्पीठिका है यह ग्रंथ है क्या नहीं, नहीं है तो ग्रंथ से भिन्न है अधिकरण में में भी अनुनिया अभाव रहेगा अत्यंत अभाव रहेगा अधिकरण में अत्यंत अभाव नहीं, रहे कि नहीं भाव रहेगा किंतु अनुन्य अभाव रहेगा आप अभी कह रहे हैं कि साधन समानाधिकरण अनुन्य अभाव का प्रतियोगी अभी साधन समानाधिकरण साधन जहां रहता है वहां साधन का अनुन्य अभाव भी रहेगा जहाँ जहाँ ये पुस्तक रहेगा वहाँ पुस्तक का अनुनिया भाव पुस्तक का भेद भी रहेगा क्योंकि ये पुस्तक नहीं है अधिकरण पुस्तक नहीं है तो साधन समानाधिकरण साधन अन्य भाव भी होगा साधन समानाधिकरण साधन अत्यंता भाव हो जाएगा क्या नहीं होगा क्योंकि साधन है तो साधन का अत्यंता भाव नहीं रहेगा किन्तु साधन समान साधन का अनुन्या भाव हो जाएगा जहाँ साधन है वहां साधन का अनुन्या भाव रहेगा अभी साधन अत्यंता भाव ये साधन का भी ए साधन समानधिकरण बोलते हुआ साधन समानाधिकरण अनन्या भाव साधन समानाधिकरण अन्य भाव ये साधन का अनन्या भाव मिल गया तो जहाँ साधन है वहा साधन समानाधिकरण अनन्या भाव का प्रतियोगी साधन बनेगा नहीं बनेगा जहाँ साधन है वहा साधन का अनन्या भाव है तो साधन अन्य भाव का प्रतियोगी बन गया तो आपका लक्षण है साधन समान अधिकरण और निन्याभाव प्रतियोगी जो होगा वो उपाधि बनेगा तो साधन समान अधिकरण का प्रतियोगी साधन ही है साधन समान अधिकरण प्रतियोगी साधन भी है तो साधन, साधन ही उपाधि बन जाएगा तो ये दोष होगा अभी साधन जो है वो उपाधि नहीं होना चाहिए तो ये कहते हैं ये दोष आएगा ये दोष अर्थात ये लक्षण में अति व्याप्ति दोष हो गया क्योंकि साधन कभी होना चाहिए क्या ये उपाधि नहीं होना चाहिए तो किन्तु साधन में लक्षण चला गया साधन समानाधिकरण अन्य अभाव का प्रतियोगी होना चाहिए मान लीजिए कि जहां साधन है वहां उपाधि नहीं है साधन समानाधिकरण और अनोन्य का प्रतियोगी उपाधि भी बनेगा क्योंकि जहाँ साधन है मान लीजिए ये साधन ये इधर है इसमें उपाधि का भेद रहेगा तो उपाधि भी अनुन्याय का प्रतियोगी बन रहा है जहाँ साधन रहेगा वहाँ उपाधि का भेद रहा उपाधि भी अनुन्याय होगा प्रतियोगी बन रहा है वो तो बन रहा है हमको बनना चाहिए वो तो हो रहा है अभी साधन भी अनुन्याय होगा प्रतियोगी बन गया अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा पहले था असंभव यह अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा भेदम भेदम साधन भेदम आदाय साधन भेदम आदाय साधन से प्रतियोगित्व अथवा साधन प्रतियोगी बन जाएगा साधन भेद को लेकर अगर अत्यंत पद नहीं कहेंगे आप साधन भेद को ले लेंगे भेद अर्थात तो अनन्या भाव साधन अन्य भाव को लेकर के साधन से प्रतियोगित्व उतना अंश वहां लिख देने से आपको स्पष्ट है साधन भी प्रतियोगी बन जाएगा साधन से प्रतियोगित्व उपाधित्वम् से उपाधि बन जाएगा क्योंकि साधन प्रतियोगी हो गया प्रतियोगित्व बन्ही अन्य भाव से प्रतियोगित्व अथवा बन्ही अन्य भाव सति सती बन्हीं अनया भाव से इस प्रकार लेना पड़ेगा बनी लेकर साधन लिख ले दीजिए जब आप घटाएंगे तो बनी लेकर के घटाएंगे साधन से प्रतियोगित्व उपाधि साधन प्रतियोगी बन गया साधन प्रतियोगी बन बनने से साधन उपाधि बन जाएगा साधन भेदम आदायो साधन से इतना ही जोड़ना है वहां साधन प्रतियोगी हो जाने से तो साधन भेद आदा साधन प्रतियोगी तेन साधन से त तधन तो उपाधि बन गया तद तो वारणा अव्यापक शरीरे अव्यापक साधन अव्यापक अव्यापक शरीरे अपनी अत्यंत पदम उपातम अगर अत्यंत नहीं लेंगे तो अन्य भाव आ जाएगा अन्य भाव आने से जहाँ साधन है वहां साधन का भी अनुन्या भाव विद्यमान है तो होने से अनुन्या भाव का प्रतियोगी हो जाएगा साधन उपाधि तो प्रतियोगी होगा साधन भी प्रतियोगी बन जाएगा तो साधन भी उपाधि बन जाएगा लक्षण चला जाएगा साधन में साधन समानाधिकरण अनुन्या भाव अर्थात साधन का अनुन्या भाव हम कहाँ दिखा रहे हैं साधन का समान अधिकरण अन्य जहाँ साधन है, है वहाँ अन्य है तो अन्य हम कहा दिखा रहे हैं हाँ अधिकरण में जहाँ साधन है वहाँ अन्य है तो इसलिए साधन में अन्य नहीं अधिकरण में अनन्या दिखा रहे हैं आ जाएगा जहाँ साधन विद्यमान है वहाँ साधन का अनुनिया भी रहेगा क्योंकि अधिकरण जो है वो आधेय नहीं है आधे अधिकारण भिन्न है इसलिए आधे का अनुन भाव भी अधिकारण में आएगा सर्वदा साधन होने पर भी साधन का अनुन्य भाव अधिकारण में आएगा तो अभी साधन अनुया प्रतियोगी बन जाए तो हम अभाव कहाँ दिखा रहे हैं पक्ष अधिकारण में तो इसलिए लक्षण क्या है साधन समानाधिकरण अथवा साध्य समानाधिकरण पहले अधिकरण को खोजना है उस अधिकरण में अभाव दिखाएंगे अच्छा ये दोनों को फिर विचार करके इसको गठन है पूर्व पहले दे दिया उपाधि भेद को लेकर के असंभव अर्थात तो सभी अनुन्या भाव का प्रतियोगी बन जाएंगे उपाधि भी अनुन्या भाव का प्रतियोगी बन जाएगा तो बन जाने से अप्रतियोगी नहीं बनेंगे कोई नहीं बनेगा तो लक्षण असंभव हो जाएगा तो साध्य का व्यापक होना चाहिए किंतु तो कोई भी अप्रतियोगी नहीं बनेंगे कोई भी व्यापक नहीं बनेंगे तो फिर लक्षण असंभव और दूसरा में कहते हैं कि साधन ही स्वयं अन्य भाव का प्रतियोगी बन जाएगा प्रतियोगी बन जाने से साधन ही स्वयं उपाधि बन जाएगा ये दोषों को वारण करने के लिए अत्यंत पद देना चाहिए दोनों में अच्छा यहाँ तक ये चार पंक्ति हो गया तो पहले है साधन अव्यापक उपाधि अर्थात साध्य व्यापक नहीं कहेंगे तो क्या दोष होगा दूसरे में साध्य व्यापक इतना ही कहेंगे साधन नहीं कहेंगे तो क्या दोष होगा आगे साधन साध्य व्यापक में जो अत्यंत पद है उसको नहीं कहेंगे तो आगे साधन अव्यापक में जो अत्यंत पद है उसको नहीं कहेंगे तो ये चार पंक्ति ये चार चीज को कहते हैं अर्थात ये तर्क संग्रह का विचार में ये चार पंक्ति एक प्रकार के द्वितीय कठिन माने जाते हैं और तो एक है कि जो पूर्व पक्ष व्याप्ति विचार करते हैं ये भी कठिन है अर्थात हम इसको बार बार दस बार अगर फिर चिंतन करेंगे लिखेंगे पढ़ेंगे तो फिर स्मरण हो जाता है नहीं करने से समझने का समय थोड़ा वो समझ में आ जाता है किन्तु स्वयं जाकर घटाते हैं घटता नहीं इसलिए बार बार इसको सुन करके ये संस्कार रख लेना है प्रथम पंक्ति आ गया तदर्थम साध्य व्यापक उक्तम, जहां एक नंबर लिखा है उससे पहले तक द्वितीय हो गया उपाधि भेदम आदाय पर्यत जहां जहां विराम है वहां वहां तो तीन विरामों में से चार वाक्य हो गया और ये शास्त्र का विचार में ये उपाधि ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है अर्थात पूर्व पक्ष अगर बुद्धिमान है तो पहले ये करेगा उपाधि लगाएगा अथवा उपाधि अगर नहीं लगाएगा तो ऐसा अनुमान देगा जिसमें उपाधि है अगर आप उपाधि खोज नहीं पाएंगे तब तक तो गया आपका पक्ष हार जाएगा तो इसलिए ये सबको स्पष्ट उपाधि विचार ये सबसे अधिक अर्थात स्पष्ट होना आवश्यक है अच्छा आगे कहते हैं स्वयं उपाधि स्त्रिविध तीन प्रकार के। केवल साध्य व्यापक पक्ष धर्मावचिन्न साध्य व्यापक साधना वचिन्न साध्य व्यापक केवल साध्य व्यापक अर्थात तो समस्त साध्य का व्यापक होगा आप कहेंगे यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि शुद्ध साध्य समस्त साध्य का व्यापक केवल अर्थात समस्त यत्र यत्र तत्र, तत्र उपाधि जैसे यहां हुआ यत्र यत्र धूमस तत्र आर्द्रंजन संयोग होगा तो ये समस्त साध्य का व्यापक हो गया ये प्रथम प्रकार की उसको कहे केवल साध्य व्यापक दूसरा हो गया कि पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य का व्यापक उतने साध्य का व्यापक होगा उपाधि जितने साध्य में पक्ष धर्म है तो जैसा कहेंगे कि आप अभी पक्ष रखे हैं जल और उसमें आप साध्य रखते हैं घट को इस प्रकार की कर देंगे और पक्ष धर्म हो जाएगा जलत्व तो कहेंगे धर्मा पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य जलत्वावच्छिन्न घट कभी मिलेगा इस प्रकार की नहीं मिलेगा किंतु मान लीजिए कि अभी आप दिखा देंगे साध्य हो गया आपका पृथ्वीत्व और पक्ष करेंगे घट अभी पक्ष धर्म क्या हो जाएगा मतलब पक्ष धर्मावच्छिन्न अर्थात तो पक्ष हो गया आपका घट गाट घट का धर्म घटत्व तो अभी आपका साध्य है पृथ्वीत्व जो आपका उपाधि है वो सकल पृथ्वीत्व का व्यापक होगा इस प्रकार की नहीं है केवल घटत्व घटत्वावच्छिन्न जो पृथ्वी है उसी का व्यापक होगा इस प्रकार की कहना पड़ेगा पूरा साध्य का ये व्यापक नहीं है जितने साध्य पक्ष में होने वाले है उन्हीं का ही व्यापक होगा आगे दृष्टांत देंगे उसे और स्पष्ट होगा अभी प्रथम वाला क्या हो गया कि सकल साध्य का व्यापक है जहां कोई किस प्रकार के साध्य हो सभी का व्यापक है दूसरे प्रकार की कहते हैं उतने साध्य का व्यापक जितने साध्य में पक्ष का भी धर्म रहता है जो पक्ष बना है उसका धर्म जैसे आगे एक दृष्टान्त देंगे वायु वायु प्रत्यक्ष स्पर्श इस प्रकार कहेंगे तो वायु कहेंदे वायु ये के द्रव्य हुआ तो वायु में रहेगा द्रव्यत्व और आपका जो साध्य है प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षत्व तो रूप में भी रहेगा रूप ही प्रत्यक्ष है रूप में प्रत्यक्षत्व तो आ जाएगा तो अभी कहने से क्या सकल प्रत्यक्ष का व्यापक होगा उपाधि कहते ना ना जितना प्रत्यक्ष द्रव्य है द्रव्य प्रत्यक्ष का व्यापक होगा क्योंकि आप पक्ष लगाए वायु जो कि द्रव्य है जो द्रव्य प्रत्यक्ष है उसी का ही व्यापक होगा उपाधि सकल प्रत्यक्ष का व्यापक नहीं है नहीं तो रूप भी प्रत्यक्ष है रस भी प्रत्यक्ष है तो वो सबका व्यापको उपाधि नहीं है आगे जो उपाधि लगाएंगे इस प्रकार दिखाएंगे तो ये हो गया द्वितीय प्रकार की दृष्टान्त तो देंगे स्पष्ट होगा तृतीय हो गया साधन अवच्छिन्न साध्य व्यापक सकल साध्य का व्यापक उपाधि नहीं होगा जितने साध्य साधन अवचिन्न अर्थात साधन के साथ रहने वाले साधन अवच्छिन्ह जैसे पहले कह दिया कि जितने साध्य पक्ष के साथ पक्ष धर्म वाला लेकर के रहने वाला है इसी प्रकार की जितने साध्य साधन धर्म वाले होंगे तो जैसे कह दिया कि आप आ, आ, आ, वहां दृष्टांत तो अलग देंगे तो आ, आ, समझने के लिए जैसे आप साध्य लगा दिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष में साध्य रहेगा प्रत्यक्षत्व सकल प्रत्यक्षत्व का व्यापक हो जाना इसको कहेंगे केवल शुद्ध साध्य का व्यापक हो गया सभी प्रत्यक्ष का नहीं है केवल द्रव्य प्रत्यक्ष का व्यापक होना अर्थात उसको हम कुछ संकोच कर दिए ये संकोच करने वाला उसको कहा जाएगा अवच्छेद उसके द्वारा अवच्छिन्न हो गया तो ये जो संकोच करने वाला पक्ष धर्म संकोच कर सकता है अथवा साधन संकोच कर सकता है ये दोनों प्रकार के आगे दृष्टांत देंगे और स्पष्ट हो जाएगा सकल साध्य का व्यापक नहीं केवल साधन से अवच्छिन्न जितना साध्य उसका ही व्यापक होगा तथा आद्य उपदर्शित आद्य कौन था केवल साध्य व्यापक के पहले दिखा दिया पर्वतो धूमवान बन्हींमत्व उसमें साध्य कौन है धूम यूमो तत्र तत्र उपाधि रहेगा उपाधि कौन था तो जहां जहाँ धूमो वहाँ वहां अर्धरंजन संयोग कहते हैं कि आद्य उपदर्शित मूल में दिखाया गया एवं अभी केवल साध्य व्यापक का दूसरा दृष्टांत तो दिखाते हैं क्रत् अंतर्वर्ति हिंसा अधर्म जनिका क्रतु बाह्य हिंसावत्त इतना निषिद्धत्व उपाधि अभी इसमें पक्ष क्या है हिंसा क्रतु अंतर्वर्तनी अर्थात क्रतु में होने वाला जो हिंसा याग में होने वाला जो हिंसा तो ये भी अधर्म जनिका तो साध्य क्या हो जाएगा जनकत्वम, आगे तो होने से ये टाप का ये लोप हो जाता है भाव प्रत्यय पर में रहने से पूर्व का स्त्री प्रत्यय का ये निवृत्त हो जाता है तो साध्य हो गया अधर्म जनक हेतु क्या है हिंसात्व पक्ष ए दृष्टांत सरी दृष्टांत तो? क्रतु बाह्य हिंसा अभी देखिए पहले दृष्टांत तो में पहले हम हेतु और साध्य को दिखाएंगे ये, ये केवल साध्य व्यापक का दूसरा एवं एवं कहकर उसी का दूसरा दिखाते हैं क्रतुवाह्य हिंसा में हिंसा तो रहेगा और क्रतुवाही हिंसा जो है वो सब अधर्म जनकत्व रहेगा तभी तो व्याप्ति कैसे हो जाएगा हिंसा यात्र यात्रा यात्रा हिंसात्व रहेगा तो ये हमको व्याप्ति सिद्ध हुआ अभी जाएंगे पक्ष क्या है उसमें हिंसा तो रहेगा तो रहने से वहां भी क्या रहना पड़ेगा अधर्मजनकत्व अधर्म रहेगा ऐसे बौद्ध सांख्य लोग कहेंगे तो आप हिंसा मात्र के अधर्मजनक होगा तो क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा में भी अधर्मजनकत्व रहेगा पूर्व पक्षी ऐसा अनुमान लगा देगा तो अभी आपको मानना पड़ेगा हाँ क्रतु में जो हिंसा होता है तो ये सद हेतु है, तो है किन्तु पूर्व पक्षी अभी अनुमान लगा दिया ये अनुमान से अभी आपको मानना पड़ेगा की हाँ क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा ये भी अधर्म का जनक है तभी मीमांसक को यह अनुमान ये दुष्ट है तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा तभी मीमांसक कहता है कि अत्र निषित्व उपाधि ये अनुमान में निषिधत्व उपाधि उपाधि का लक्षण क्या है तो यहाँ साध्य क्या है तो हमको भी साध्य व्यापक कैसे कहेंगे निषिधत्व यधर्म जनकत्व तत्र निषिधत्व साध्य का व्यापक होगा साध्य व्यापकत्व कहां दिखाएंगे दिखाएंगे कहां दृष्टांत में साध्य व्यापकत्व दृष्टांत में दिखाएंगे साधन व्यापकत्व पक्ष में दिखाएंगे दिखा ये सामान्यतः तो नियम है सर्वत्र ऐसा घटेगा नहीं तो सामान्यतः दिखाते हैं तो अभी साध्य व्यापकत्व अब दृष्टांत में दिखाएंगे तो दृष्टांत दिखा तो क्या है क्रतुवाह हिंसा वहा साध्य है साध्य क्या है अगर्म जनकत्व और वहाँ उपाधि रहेगा उपाधि क्या है निषिधत्व क्रतुवाही हिंसा में रहेगा रहने से अभी निषिधत्व उपाधि साध्य का व्यापक हो गया तो साध्य व्यापकत्वम ये आ गया और दूसरा अंश क्या होना चाहिए साधन व्यापक साधन क्या है हिंसात्व तो हमको दिखाना पड़ेगा साधन व्यापकत्व अर्थात हिंसा तो रहेगा किंतु निषिधत्व नहीं रहेगा कहाँ दिखाएंगे पक्ष में तो पक्ष में क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा उसमें हिंसा तो रहेगा तो किंतु क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा में निषिधत्व है नहीं है क्रतु अंतर्वर्तनी जो याग में जो हिंसा है उसमें निषिद्धत्व नहीं है वेद उसका कहता है करने के लिए तो उसमें निषिधत्व नहीं है जहाँ निषिव है कहेंगे निषिद्धत्व से नाग में भी निषिद्धत्व नहीं है किंतु वहां वो कह दिया कि जो करेगा आगे उसका नरक गमनम होगा निषिद्ध नहीं कहा तो किंतु नरक गमन होगा अनिष्ट प्राप्ति का वो पल हो जाएगा जा। होने से अभी मीमांसा को कहता है कि ये निषिद्धत्व ये उपाधि बन गया अर्थात उपाधे है उपाधि कौन हुआ निषिधत्म तस् यधर्म जनक त्र निषिधत्व साध्य व्यापकता यत्र जनकत्व तत्र निषिधत्व यह साध्य क्या है अनुमान में और उपाधि यहाँ अधर्म जनक त्र निषिधत्व कहाँ दिखाए इसको कतु हिंसा में दृष्टान्त में साध्य व्यापक हो गया पर यत्र हिंसात्व तत्र न इति इसको कहा दिखाए पक्ष में दिखा दिए इति निषिम उपाधि हो गया साधन अव्यापक क्रतु हिंसाया निषिद्धत्व से अभावत् अभी साधन अव्यापक हम क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा में दिखा दिए पक्ष में तो कहते हैं वहाँ साधन का अव्यापक क्यों हो गया कहते निषिद्धत्व वहाँ नहीं है निषिधत्व से क्रतु हिंसायाम निषिधत्व से अभाव आप तो क्रतु हिंसा में अभी साधन हिंसा तो रहा और निषिधत्व उपाधि क्रतु हिंसा में नहीं रहा तो नहीं इनसे साधन और रहा उपाधि नहीं रहा, तो साधन, रहा, नहीं रहा। नहीं। साधन का अव्यापक हो गया तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है आपने क्रतु हिंसा में साधन का अव्यापक दिखा दिए अर्थात वहां निषिधत्व नहीं है ऐसा कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है ये कैसा कह दिए न हिंसात सर्वाभूता ये वाक्य है तो न हिंसा सर्वाभूता ये सारे हिंसा का निषेध करता है न केवल क्रतु बाह्य हिंसा का निषेध करता है सारे हिंसा का तो ये पूर्व पक्षी का वाक्य है न हिंसा सर्वाभूता यहाँ तो पूर्व पक्षी हुआ सिद्धांत कहता है सामान्यवाक्यत पशु न यजत इत्यादि विशेषवाक्य बलिस्तवा सामान्य वाक्य से सामान्य वाक्य कौन हो गया सर्वभूतानि ने इससे विशेष वाक्य विशेष वाक्य हो गया पशु नजत ये वाक्य से बलि अस्वात ये बलवान होने से यदि हो बलवत्तर मथुभ होकर के आगे यसुन होने से फिर ए, बिन बिन सूत्र है ना ना, ना बातिक है अच्छा देखिए तो क्या है इसमें इसमरण नहीं हो रहा है, है। ए बिन मतुप इतना लिखने से होगा अच्छा बिन मतोर लुक बिन मतोर लुक ना बिन नहीं भारतीय सूत्र है।, है अच्छा हाँ बिन मतुर लुक अच्छा इस्टन यदि पर में होने से बिन मतुब का ये लुक हो जाएगा बलवत होगा आगे फिर ये सुन होने से ये मतुप का लुक हो जाएगा इसलिए बलि अस्वाद का बलिय का अर्थ हो जाएगा बलवत तरह आगे तरफ करने से बलबत्तर बलि इसका अर्था तो सिद्धांत कहता है कि सामान्य वाक्य से विशेष वाक्य बलबत्तर है तो इसलिए ये एक लोग यहाँ नियम भी कहते हैं प्रकल्प्या प्रकल्प्या पवाद विषयं पवाद विषयं प्रकल्प्य अपवाद विषयं प्रकल्प्यापवाद विषय तत भिन्न पद है उत्सर्गो खंडाकार अभिनविशते खंडाकार हो जाएगा प्रकल्प्या प्रकल्प्यापवाद विषय अपवाद विषय प्रकल्प्य अर्थात अपवाद विषय का कल्पना करके अर्थात उसका स्थान दे करके उत्सर्ग ते उससे जितना बच जाएगा वहां उत्सर्ग का अभिनिवेश होगा अपवाद को पहले स्थान दे देना पड़ेगा तो यहां उत्सर्ग हो गया निंसा सर्वाभूता अपवाद हो गया पशुना यजेत इसलिए पशुना यजत को स्थान दे करके आगे न हिंसा इसका अभिनिवेश होगा प्रवेश होगा अच्छा, इसलिए पूर्व पक्ष जो कह रहा था कि हिंसा तो, तो क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा में भी रहेगा अपवाद, गया। अपवाद हो गया विशेष पशु ना तो।, तो याग में पशु हिंसा ये अपवाद हो गया तो पूर्व पक्ष कह रहा था कि क्रतु अंतर्वर्तनी हिंसा में भी निषिद्धत्व रहेगा अगर क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा में भी निषिधत्व रहेगा तो वहां तो साधन रहा साधन का अव्यापक नहीं होकर के साधन का व्यापक हो जाएगा उपाधि तो फिर उपाधि नहीं बनेगा जो उपाधि बनेगा साधन का अव्यापक होना चाहिए तो साधन व्यापक हो जाता सिद्धांति मीमांसा का कहा कि यह निषिधत्व उपाधि है अतः हिंसात्व न अधर्मजनकत्वे प्रयोजकम् अपितु प्रयोजकम एव निषिव अपि द्रष्टव्यम मूल में जो अनुमान दिया था पर्वतो धूमवान बन्नीमत्वात्धारणत तो तो कहते हैं कि जहां हेतु होगा वहां साध्य को होना पड़ेगा ये हम सामान्य दिखाते हैं तो ऐसे हो जाएगा अर्थात जहाँ बन्नी होगा वहां धूमो को होना पड़ेगा किन्तु कहते हैं केवल बन्ही धूम <Oxide> <दूमों> के लिए प्रयोजक नहीं है बन्नी के साथ आर्द्र ईंधन संयोग आने से ही धूम होगा तो जो होने से जो होगा जो नहीं होने से जो नहीं होगा उसी को ही प्रयोजक मानना पड़ेगा इसलिए आर्द्र ईंधन संयोग ही प्रयोजक होगा बन्नी महत्व में यह प्रयोजक नहीं है धूम के लिए तो इसलिए उपाधि जो होता है साध्य हेतु को दिखाने में उपाधि ही प्रयोजक बनता है इसलिए साध्य केवल हेतु का प्रमाण नहीं करता ऐसा जो ए, हेतु केवल साध्य का प्रमाण नहीं कर पाएगा ऐसा जो हेतु होगा उसको दुष्ट हेतु कहेंगे अर्थात वो हेतु प्रयोजक का साथ लेकर के ही साध्य का प्रमाण करता है ऐसा यहाँ प्रयोजक इस अनुमान में क्या हो जाएगा अभी जो विचार चल रहा है उपाधि उपाधि प्रयोजक बनेगा हेतु के साथ उपाधि मिल करके ही साध्य का प्रमाण करेगा तो यहाँ उपाधि हो गया निषिद्धत्व और हेतु हो गया हिंसात्वम केवल हिंसात्म अधर्मजनक ऐसा आप नहीं कर पाएंगे मतलब हेतु हो गया हिंसात्व और साध्य हो गया अधर्म जनकत्व तो हिंसात्व होने से अधर्मजनक हो जाएगा ऐसा नहीं है अपितु तो हिंसात्व के साथ कौन मिलना चाहिए निषिद्धत्व जो निषि हिंसा है वो अधर्मजनक है हिंसा मात्र के अधर्मजनक वो नहीं है निषिद्ध हिंसा अधर्मजनक है तो यहाँ कहते हैं अत हिंसात्व न अधर्मजनकत्व प्रयोजकम जहां जहां तो, तो रहेगा वहां वो अधर्मजनकत्व तो हो जाएगा ये नहीं है अपितु निषिद्धत्व एवं इत्यादि कम निषित्व ही प्रयोजक है अर्थात हिंसात्व के साथ निषिधत्व मिलने पर ही अधर्मजनक बनेगा अधर्मजनक तुम वहाँ दिखाएंगे ए, ये केवल साध्य व्यापक उपाधि इसका दूसरा दृष्टांत तो दिखाएं ए, पहला दृष्टांत तो क्या था मूल में था पर्वतो धूमवान बनने ये पहला दृष्टांत तो था वहाँ हम कह सकते हैं ये ये धूम तत्र आर्ध निंदन संयोग केवल साध्य का व्यापक हुआ यहाँ भी इसी प्रकार की तो यहाँ हम कहेंगे यत्र यत्र अधर्म जनकत्व तत्र तत्र उपाधि उपाधि किसको बना रहे हैं निषिद्धत्व ये अधर्म जनकत्व तत्र तत्र निषिद्धत्व ये केवल साध्य का व्यापक हो जाएगा ये प्रथम प्रकार की ये दृष्टान्त हुआ आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर्य Здравствуйте, Татьяна.